दूसरा अनुमान दे रहे थे विवाद अध्यासित मूर्तम प्रयत्न विवाद अध्यासित मूर्त घटपि को बना देंगे इसलिए विवाद अध्यासित दृष्टान घटादि विचार ना हो कि तो दृष्टान को लेना तो जो से जन द्रव्य द्रणुका जो द्रव्य जो हम लोग पैदा नहीं करते परमाणु से जो दृढ़ कौन बनाया है दृढ़ से तष्ण किसने बनाया हम लोग तो बना नहीं पाते हैं वहां तक तोड़ के पहुंच भी नहीं पाते हैं तो दोनों ही काम नहीं कर सकते हैं। इसे उन मूर्त पदार्थों को लेना जो ईश्वर जन ही माना जा सकता या पृथ्वी जल तेज और वायु इनके जो दृढ़ और दृढ़ से जन जो त्रष तक का मूर्त पदार्थों लेना वो कैसा है प्रत्येक का आधार होता तद अनुकूल के आधार होता ईश्वर से ही जन्य है क्योंकि कैसे हैं परमाणु से भिन्न है दृढ़ किस ले रहे ना वो ना दृढ़ कैसा है परमाणु से भिन्न है और मूर्त भी है मूर्तत्वात दृष्टान दृष्टांत यहाँ घटावत कुछ विशेषणों के बारे समझ में समझ लेना। परमाणुओं में न हो, इसलिए परमाणु भिन्नत्व ये परमाणु वितरितत्व कह दिया। क्योंकि प्रयत्न दब तम साध्य उसके अभाव का अधिकरण कौन हो जाएगा परमाणु साध्य भाव का अधिकरण हेतु और हेतु रहेगा मूर्तत्व मूर्तत्व ने क्रिया उत्तम जो क्रियावान हुआ ना मूर्त परमाणु में जो क्रिया, तो क्रिया होती है ना तभी तो दुड़ुप बनता है एक परमाणु में क्रिया होती है तो दो परमाणु में क्रिया होती है तो इसे लेकर के पंचक्षण से लेकर के एकाश क्षण तक की प्रक्रिया इनका है वैशेषिकों की विशेषता है कि परमाणुओं में क्रिया होने से कैसे दुड़क बनता है दुर्ग में रूप कैसे उत्पन्न होते हैं इनकी क्षणक प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षिकाओं का एक परमाणु में क्रिया होती दूसरे परमाणु वैसे का वैसा है उधर से इधर आएगा ना इसमें क्रिया हुई इस देश का विभाग हुआ उत्तर का संयोग होगा स्वगत गुण का नाश और नया गुण आएगा यह सब प्रक्रिया में लोग क्षणों की गिनती करते हैं ज्यादा से ज्यादा ग्यारह क्षण में जाकर के कार्य सिद्धि हो जाता है और न्यूनतम पांच क्षण चाहिए विचार बाद में करेंगे मूर्त तो तो साध्य है प्रयत्नधार जन्य प्रयत्न आधार ईश्वर है ईश्वर से जन्य परमाणु भी नहीं है इसलिए ईश्वर जन्य अभावत्व आ जाएगा परमाणु जन्य का अभाव आ जाएगा परमाणु में तो साध्याण हो गया परमाणु उसे मूर्त हेतु रहेगा तो वे विचार हो जाएगा उसे निवारण करने क्या कहना पड़ा परमाणु या परमाणु कहना पड़ा कभी इतना ही रखते थे फिर परमाणु भिन्नत्व परमाणु से भी तो सारी चीज है सज्जन्य तो है इसलिए हे तो परमाणु भिन्नत्वा परमाणु व्यति इतना ही कह सकते थे तब कहेंगे आकाश आदि अध्याप्ति हो जाएगा आकाश भी परमाणु से भिन्न है ना काल भी आ, क्या परमाणु से भिन्न है देश भी परमाणु से भिन्न है आत्मा भी परमाणु से भिन्न है एक ईश्वर है साध्य चला गया साध्याधिक्रहण हो जाएगा ना वो सब साध्याधिक्रहण में हेतु रह गया तो अधिव्याप्ति हो गया क्योंकि जो है कि साध्य का आधार कौन हो जाएगा ईश्वर जन्यत ये हो जाएगा परमाणु घटपाट रहते सब और ईश्वर जनित अभाव कौन हो जाएगा आकाश काल का वहां हेतु परमाणु भिन्न रह गया मैं हेतु रह गया तो वह विचार हो हेतु का इसलिए केवल परमाणु भिन्न करने से आकाश आदि तो। में अत्याप्त होगी साध्या अधिकरण में हेतु का रहना सदव्याप्ति है साध्य भाव का अधिकरण हेतु का जाना वे विचार है इसलिए जहाँ हेतु है वहाँ साध्य होता है तो वो साध्य तो हो गया जहाँ हेतु है वहां साध्य नहीं है तो विचारी हेतु है, तो है और ये हो रहा है यहाँ पर आकाश आदि में ईश्वर जनित्व का अभाव है और वहाँ परमाणु भिन्न हेतु बैठा हुआ है इसमें बिचारी हेतु तो हो जाएगा इसमें तो विशेष और विशेषांश क्या दिया मूर्तवादी अब आकाश का दीर्घ आत्मा यह सब क्या है मूर्त मूर्त तो अब पांच हैं पृथ्वी जल तेज वायु और मन ये पांच मूर्त प्राप्त पांच भूत पांच मूर्त हैं पांच भूत है ना पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये भूत हैं मूर्त में आकाश हटाओ मन चार में भूतत्व मूर्तत्व दोनों हैं आकाश भूतत्व मूर्तत्व तो नहीं है मन में मूर्तत्व भूतत्व तो नहीं है इसलिए इस अनुमान से भी क्या सिद्ध हुआ एक ईश्वर सिद्ध हो गया अब तीसरा अनुमान करते हैं गंधहा प्रयत्न जहा जन्यवाद घटवत या घटगत गंधवच्चा गंधे ना परमाणु गंध बोले ना प्रलय काल में परमाणु प्रमाणुगंध परमाणु कैसे रहते गंध से रहित रहते हैं प्रलय काल में सृष्टिकाल में परमाणु में गंध पैदा हो जाता है पृथ्वी के परमाणु में केवल के परमाणु में रहने वाला रूप रस चारों कैसे है? हैं चारित और अन्यत्राकज नित्य में उनमें जो चीजें हैं परमाणु पृथ्वी परमाणु में जो रूप स्पर्श है वो पैदा होने वाली चीजें हैं जल में जो रस है वो पैदा नहीं होता ठीक है ना वायु में जो अपना स्पर्श है वो पैदा नहीं होता तेज में जो अपना रूप है वो पैदा नहीं होता उस परमाणु में रहने वाला जो रूप रस रसगंध आदि है वो नित्य है उनका इन पृथ्वी के परमाणु में रहने वाला रूप रस स्पर्श अनित्य होता है और पाक से बदलते रहता है अत्य प्रणय काल में पृथ्वी परमाणु में जो गंध थे नहीं अब वो सृष्टिकाल में ईश्वर ने क्या किया किया किया? किया ना क्या आपने किया? इश्वर्ण। इश्वर्ण ने किया है। इसे उस गंध को हम पक्ष बनाएंगे सृष्टि सृष्टि का का आदि जो उत्पन्न हुआ है वह गंध हमारा पक्ष है वह कैसा है प्रयत्न आधार जन्य है तदनुकूल अनुकूल प्रयत्न का आधार होता ईश्वर की चेष्टा से ही जन्य है क्यों जन्य की वो गंध जन्य वस्तु है घट के समान घटवत घटगत घटगत में देखो साध्य में को जब पक्ष में घटाएंगे आधार लूंगा ईश्वर और जब दृष्टांत में घटाऊंगा प्रेत्र का आधार कौन लूंगा जी ये अनुमान की उलक्षण साध्य जिस तरह से हम घटाएंगे दृष्टांत उसी तरह हम नहीं घटाएंगे पक्ष में साध्य को पक्ष में अलग तरीके से घटाया जाएगा दृष्टान्त में अलग से प्रयत्न का आधारभूता ईश्वर जन्यत्व पक्ष में और प्रयत्न का आधारभूता जीव जन्यत्व दृष्टान्त इसको महाविज्ञान अनुमान करते इस तरह से घटाने सभी में ऐसे समझना पहला जो साध्य प्रयत्न आधार जन्यत्व में दूसरा भी प्रयत्न आधार जन्यत्व में तीसरा भी प्रयत्न आधार जन्यत्व में इन तीनों अनुमान का साध को ऐसे समझना है जब पक्ष में घटाएंगे प्रयत्न का आधार लूंगा घटाऊंगा तो जीव को को काट के उसको जन्य बना दो जन्यवाद तो होगा नचित शरीर अजन्यवादी न प्रकरण समुक्त कोई कहता है पूर्व पक्षी ये तो सतप्रतिपक्ष दोष से ग्रस्त तुम्हारे हेतु जन्यवाद तो कैसा है दोष से ग्रस्त है क्यों हम अनुमान करेंगे गंधा न पैतर जा शरीर ना अजन्यवाद कहेंगे हमेशा साध्य भाव को लेकर ना सत प्रतिपक्ष सत्प्रत क्या करता है साध्य भाव प्रसिद्ध करने जाता है गंधा पक्ष दोनों पक्ष में रहेगा दोनों स्थिति में और आपने कहा प्रयत्न ये सिद्धांति का अनुमान है ना और दोष कहेगा कहेगा आप और वो लेन जो किया प्रकरण सम इसके द्वारा प्रकरण समतमें सत प्रतिपक्ष अनुमान कर दिया गया आपने कहा प्रयत्न प्रयत्न प्रयत्न प्रयत्न का पूर्व पक्ष ने खड़ा कर दिया नहीं ठीक शादी का भाव खड़ा कर दिया और एक अपनी हेतु दे दिया शरीरी अजन्यवा शरीर अजन्यवा सिद्धांति सब जवाब देगा आपने जो दिया सब प्रत्यक्ष ठीक नहीं है क्योंकि <st> no आपका सत प्रत्यक्ष में खुद ही क्या हो गया है उपाधि है इस हेतु में उपाधि है हमारा हेतु निरुपाधिक है उपाधि दोष नहीं है वहां हमारे हेतु में और आपके हेतु में उपाधि दोष है आपके हेतु में उपाधि दोष है और हमारे हेतु में उपाधि दोष नहीं है यह सौपाधिक हेतु होने से यह स्वयं असिध हो गया व्यापित सिद्ध उपाधि तो को हेतु व्यापक सिद्ध उपाधि से जो हेतु होता है वो व्यापक सिद्ध हो गया उपाधि तो क्या कह रहे हैं अकाराध्य तो है कि जो जो शरीरी अजन्य है वो कैसा है कारी भी नहीं कि जो कार्य होता है हमेशा कोई ना कोई शरीरी से ही जन्य होता है ना इसलिए शरीर अजन्यो कार्य कहो जो कुछ भी अजन्य है वो कार्य नहीं कि जो जन्य होगा वो कारी होगा जो अजन्य है तो वो कारी नहीं है और हम किसको लिए अनुमान में, पक्ष में कारी को कार्यात्मक क्या होता है कार्यात्मक होता है वो जो है साध्य हम कारी में घटा रहे हैं और आपका हेतु ही अकारित से ग्रस्त हो जाता है आपने जो हेतु दिया वो अकारियों में घट सकता है कार्य में नहीं घट सकता अकारत्व से उपाधे है उपाधि का लक्षण क्या है व्यापक उपाधि कौन है उसकी व्यापक है अकारित रहता है है ना नहा जहां नहीं है अतः जो जो कार्य नहीं है वो वह अकारित्वप्रम रहेगा ही जो प्रतन्य होगा वह तो कार्य होगा उसमें कार्यत्व रहेगा अकार्यव नहीं रहेगा जो जो प्रैतजन्य नहीं है वह कैसा रहेगा वाला हो गया तो साध्य का व्यापक है ये और साधन का व्यापक होना चाहिए ये त्रिद्र श्री अजन्यम तरद्रकार नहीं है क्योंकि जो साधन का अव्यापक है साधन का व्यापक नहीं होना चाहिए नाम व्योपाधिकते हैं साधन क्या है आपका शरीर अजन्यवा शरीर न अजन्यवा आपने बनाया था है साधन ये शरीर के द्वारा जन्य नहीं है वो अकार्य भी नहीं है साधन व्यापक बन जाता है शरीर अजन्यवा जो जो शरीर अजन्य साधन है वो कैसा है वो अकार्य भी नहीं है साधन का अव्यापक मन मतलब यही होगा जहां जहां साधन होगा वहां पर हेतु का नहीं होना चाहिए तो उपाधि का नहीं होना वह साधन का अव्यापक कहा जाता है या साधन विष्ट अत्यंता अभाव अप्रत होगी जी तो लिया वहां पर लक्षण साधव्यापक और साध्यापक तो एक रन ना रहने पर भी घट जाता है मान लो दोनों हिस्सा उपाधि न पियावे तो भी चलेगा क्यों विशेषण अभाव प्रयुक्त पिस्ट अभाव तब लक्षण नहीं माना जाएगा ना लक्षण का दो हिस्से में से एक हिस्सा भी ना घटेगा तो भी विशिष्ट नहीं रहा इसे अभाव हमेशा तीन प्रकार तो से की जाती किसी चीज का भाव देखने विशिष्ट का विशेष रूप है ना दंडी है दंडी का मतलब क्या होता है दंड और पुरुष दंड और पुरुष दो हिस्सा है अब दंडी नहीं है कहना हो तो तीन तरीके से कहा जा सकता है दंड रहेगा तो भी आप कह सकते हो दंडी नहीं है दंड है फिर भी आप कहेंगे दंडी नहीं है तो दंड विशिष्ट पुरुष नहीं है भले दंड है इन दंड विशिष्ट पुरुष नहीं है पुरुष बैठा है दंडी महात्मा हाथ में दंड नहीं है तो आप कहेंगे दंडी अभाव पुरुष सत्व भी दंड विशिष्ट पुरुष दंड और दंड और पुरुष दोनों नहीं है तो दंड भाव तो है इसे विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टता भाव विशेष्य भाव प्रयुक्त विशिष्टता भाव और विशिष्टा भाव विशिष्टता भाव। जहां विशिष्ट लक्षण हुआ करते हैं उसके एक हिस्सा न आने पर ही संपूर्ण नहीं है कहा जा सकता है विशिष्ट लक्षण नहीं रहा अत्या उपाधि घट जाता है अकाराधि है एक और पुरुप ने दोष दिया ना भी तो उपाधि नापी उपाधि विरोधी अनुमान में क्या करता है वो कहता है जन्यत्व में शरीर जन्य उपाधि हुआ शरीर जन्य उपाधि शरीर जन्य उपाधि सिद्धांत अनुमादि के ऊपर का हेतु पे उपाधि खड़ा कर दिया आप केवल जन कहेंगे उपाधि क्या दे रहा है तो व्यर्थ हो गया तो तुम्हारी उपाधि और हेतु एक हो गया ना उपाधि दोष का रह गया क्योंकि अशरीर जन्य भी कोई है क्या है क्योंकि ईश्वर का भी शरीर हम मानते इसीलिए ईश्वर भी सशरीर होकर के ये सब पैदा कर दिया और ईश्वर का शरीर क्या है पर पहले क्या रहेगा परमाणु में रहेगा परमाणु रहे परमाणुमय रहेगा परमाणु में अपना शरीर में ही वो संयोग करता है परमाणु में शरीर है और उसमें चेतन आत्मा परमात्मा है वो अपने ही अवयवों का रूप अवयव रूपा शरीर का अवय रूपा परमाणुओं को वो जोड़ लेता है और अपने एक परमाणु में शरीर को संसार में शरीर बना लेता है विराठ मई शरीर बना लेता है जैसे आप ही जो है अपने शरीर को जैसे जैसे बना लो चाहे दाडी मुछ रख लो चाहे दाडी मुछ निकाल लो मर्जी आपकी है चाहे मुंडन कर लो चाहे बाल रख लो मर्जी आपकी है कहीं कुछ उगाने उगने दे रहे हो कहीं उगने नहीं दे रहे हो कहीं वो काट देते हो कहीं कुछ कर देते हो और चाहे दुबला बनना है तो तो बनने बनने की सारे मोटा मोटा बनना है है तो के बना लेते लेते हो, हो ना इसे को को आपकी मर्जी बढ़ाना, घटाना तोड़ना फोड़ना इस तरह से यहां पर भी कहते हैं कि देखो व्यर्थ विशेषण तो शरीर जन्य ही सब कुछ है शरीर अजन्य नाम का चीज कुछ है नहीं या अशरीर जन्य नाम का चीज भी कोई नहीं है अत शरीर विशेषण देना ही उपाधिकार है इसलिए उपाधि दोष ही समाप्त हो जाता किस प्रकार से इस अनुमान से भी पूर्व पर सब प्रतिपक्ष दोष को दूर कर लिया उत्तर दिया गया उपाधि दोष को भी हमने दूर कर लिया सर्वदोष रहित होकर अंकुरश्चय कुछ लोगों का क्या नवादी हेतु गड़बड़ेतु है, है, गड़ है। कि कई जगह हम देख रहे हैं कि शरीर जन्यत्व तो, तो नहीं दिख रहा है हैं? लेकिन अंकुर पैदा हो रहा है अंकुर तो पैदा हो रहा है कोई पैदा कर रहा है क्या वहां पैदा कर तो दिखता ही नहीं और जब कार्यमार्ग कार्य मार्ग कार्यत्व तो है लेकिन मत जन्य तो नहीं दिख रहा है ना मेरे द्वारा जन्य नहीं दिख रहा है आपने बीज बोया था पानी दिया है अंकुर निकल रहे हैं आप निकाल रहे हैं ये अंकुर को यदि आप सारे बीज से अंकुर निकलते आपकी बीज का बर्बाद होने देते तो आप तो उनको नहीं निकाल रहे हैं इसे शरीर जन्य चीज नहीं रहा एक अनिश्चित व्याप्ति है ऐसा किसी ने कहा ये भी युक्तियों से माने जो हमने दोष दिया अकार से उपाध्य व्यक्त विशेष युक्तियों दिया है इन्हीं के आधार पर उनका कथन भी खंडित हो गया मे क्योंकि उनका का, कथन का यह तात्पर्य है उपाधि के अभाव से होना चाहिए। उपाधि सही है या नहीं निर्णय लेने के लिए उपाधि के अभाव से साध्य का भाव कर तय करो कि सारा चीज अंकुर भी ईश्वर की कृपा से हो रही है ईश्वर जनता मानना चाहते हैं अथवा हेतु जो व्यापति है, है, है, तो है अनिश्चित व्याप्ति माननी चाहिए ऐसा कुछ लोगों का मत है वो कहते हैं वो भी आखंडित हो गया किंतु ऐसा होता ही नहीं है वह भी साक्षात नहीं है तो परम्परा सरजन्यत्व है ही हम क्या कहेंगे वहां पर साक्षात् वा वन्य होनी चाहिए हमको क्या है है साक्षात जन्यत्व नहीं है क्योंकि आज आप खेती को तैयार नहीं करते बीज को बोते नहीं पानी देते नहीं खाद देते नहीं तो हमको निकलते नहीं। आपने मेहनत किया तो परम्परा पैतृजन्य उसमें है या नहीं अति साक्षात परवा प्रधार जनित्व उसमें आ जाता है अति कोई दोष नहीं है अब प्राकृतिक जो कहते स्वाभाविक इसका स्वभाव गुण है आम मिठा प्राकृतिक है यदि सभी के पीछे भी ईश्वरी संकल्प है आम मिठाई होना चाहिए ईश्वर संकल्प है कोई आम खट्टा होना चाहिए ईश्वर संकल्प है कोई अंगुर खट्टे होते कोई अंगुर मीठे होते ईश्वर संकल्प है प्राकृतिक स्वभाव के लिए शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं बिल्कुल ही एक मोटा मोटी शब्द है सब जड़ बुद्धि वालों के लिए शब्द है नहीं तो वाक्य कोई प्राकृतिक नाम में हो ही नहीं सकता स्वाभाविक कोई चीज ही नहीं है क्योंकि स्वभाव को भी निर्णय कौन करा कोई दूसरा है ना तो उससे निर्णय हुआ स्वभाव उस स्वभाव को लेकर स्वाभाविक व्यवहार कर रहे हो स्वत सिद्ध स्वभाव किसी का होता नहीं है क्या किसी वस्तु के स्वत सिद्ध कोई स्वभाव नहीं है ईश्वर प्रेरित है और चेतन जीवों में स्वकर्म प्रेरित है और कर्म को प्रेरणा कौन दिया ईश्वर नहीं दिया कर तो इसलिए हर चीज का पीछे क्या अंत हम लोग गलाते हैं इसलिए क्या कहते हैं पत्ता पत्ता हिलता है तो भी ईश्वर की हिलता है इसलिए कहा जाता है कर्ण कर्ण में ईश्वर व्याप्त है कर्ण कर्ण में होने तो उपाधि के अभाव से सात्याव का अनुमान करते समय केवल जनित अभावत्व के द्वारा पैतृज की सिद्धि की जा सकती है अतः तो शरीर जन्यत्व का भाव व्यर्थ है विशेषण व्यर्थ दोष हो जाता है यहां पर कहा इसलिए कुछ लोग जो यह दोष दिया करते थे कि व्याप्ति दर्शन काल में क्रियात्व कार्यत् हेतुओं में व्याप्ति का निश्चय नहीं होता ऐसा कहते थे क्योंकि नवांकाली और उनकी उत्पत्ति क्रिया में शरीरपेक्ष जनित्व अभाव उपलब्ध होता है शरीर निरपेक्ष जनित्व का अभाव उपलब्ध है बादशनाचार्य वगैरह इसमें दिया है पुस्तक में हिंदी वालों संस्कृत में देखो कार्य शरीरादिपूर्वगत्व प्रत्यग्र जायम अंकुरादेव कर्त अनुपल निरस्ता पृष्ठीसराकृत हो उपाधिभावित मूल क्योंकि ऐसे स्थल में आप उपाधि का सद्भाव हम जो हित दे रहे जनित यदि आप कहतेदार क्षेत्रों का हम कहीं भी व्याप्ति निश्चय नहीं कर सकते हैं इसलिए अंकुर नवांकुरित स्थलों में तो हमसे कुछ उपाधि दोष दीजिए ना आप कुछ दोष तो प्रस्तुत कीजिए व्याप्ति ग्रहण नहीं हो सकता ऐसा प्रतिज्ञा करने से नहीं चलेगा क्यों नहीं होगा व्याप्ति कहीं उसका व्यापचार है क्या यह उपाधि हो या व्यविचार कहीं ना कहीं दोष देने के सामर्थ्य हो तब कौन है ग्रहण नहीं होता और कोई दोष दिए विना सीधे कह दोगे कि व्याप्ति निश्चय नहीं हो रहा है व्यक्ति निश्चय नहीं हो रहा है तो नहीं प्रतिज्ञा ही आप प्रतिज्ञा कर दिए अंकुर को देख करके यहां जो आपका जनित व्याप्ति ग्रहण नहीं हो पा रहा है अरे नहीं हो पा रहा तब बाधक कौन है बताओ व्याप्ति ग्रहण में बाधक कौन होगा बाधक वही उपाधि कोई उपाधि रुख हो रहा है आपको जैसे किसरे वन धूमवान पर्वतो धूमवान कर दिया उल्टा पर्वतों धुमवान वन्ने कर दिया तब आप कहेंगे उपाधि है ये इतना बनी तर तो धूम ऐसे उल्टा व्याप्ति नहीं हो सकता क्यों संयोग उपाधि ही धन संयोग उपाधि इसी तरह से यहां पर भी व्याप्ति न ग्रहण करने के पीछे कुछ हमारी व्याप्ति निर्दोष मानी जाएगी क्योंकि आप कोई तो दोष नहीं दे पाए इसका मतलब यह हुआ कि हमारे द्वारा जो व्याप्ति है है। वह उपाधि समझा रहे? न निरुप्यते। पिंडे अनय प्रयोजक जब तक कोई उपाधि आप प्रस्तुत नहीं करते हैं तब तक बोले एक पिंड में भी साध्य साधन का नियम को ग्रहण कर लेते समझ ग्रहण कर लेते हैं उस व्यक्ति को कोई काट नहीं सकता काटने तो दोष दीजिए भले ही व्यक्ति का नियम क्या, क्या? यत्र होता है लेकिन कोई नहीं एक जगह पर भी दो वस्तु का लिया भाव है ना वो व्यक्ति भी सद व्यक्ति मानी जाएगी जब तक आप कोई दोष नहीं दे सकते इसे कोई जरूरी नहीं अनेकों जगहों में देखूंगा तभी व्याप्ति मानी जाए एक बहुत बड़ी बात कह देखो यहाँ पर ये वैशेषक की वादी भाग्य विशेषता है ये कहते हैं कि ये सब रटन विद्या छोड़ो तुम कि बहुत जगह देखोगे तभी व्याप्ति मानोगे ये धुमा हो तर ये सब रटन विद्या छोड़ो व्याप्ति का नियम क्या है साक्षर नियम हो और साधन की साक्षरी नियम होना चाहिए निर्पाधिक संबंध हो व्याप्त ऐसे लक्षण किया नहीं है उपाधि दोष रहित होनी चाहिए और जब तक अब हमारे ऊपर कोई उपाधि दे नहीं रहे हो हमारी व्यक्ति खंडन कैसे कर सकते हैं चाहे मैं एक ही जगह देख लिया उसे क्या फर्क पड़ने वाला है मैं एक जगह देखू जब दस जगह देखू दोनों का साहय उसे कोई मतलब नहीं है साय हमने प्रस्तुत किया है उस प्रस्तुत साहचर्य को गलत साबित करना चाहते हो आपका कर्तव्य है आप उपाधि दोष को प्रस्तुत कीजिए कहते कि देखो जो आपने कहा भी पिंडे एक पिंड में में इन दोनों के कियुक्त संबंधी स्वभाव परित्याग प्रसंगा क्योंकि उपाधि से अन्य उपाधि उपाधि से अप्रियुक्त संबंधों को भी साध्यों को भी त्याग लग जाएंगे फिर तो साध्य और साधन के परस्पर जो स्वाभाविक संबंध को लेकर जो व्याप्ति मानते वगैरह का ये निरुपाधिक संबंध व्याप्त है व्यक्ति का लक्षण यही है कि निरुपाधिक संबंध हो व्याप्ति व्याप्ति का लक्षण क्या है निरुपाधिक संबंध व्याप्त उपाधि रहित जो संबंध है साध्य और साधन का उपाधि रहित जो संबंध ग्रहण हो जाए उसी का नाम है। जैसे धूप और उन्नी दो चीज हैं। इन दोनों के संबंध हमने ग्रहण किया तो वो संबंध जो ग्रहण किया है वो कैसा है वो उपाधि रहित संबंध है तो उस व्यक्ति को सदव्याप्ति कहा जाएगा और हेतु तो सद हेतु और साध्य भी सद साध्य है तद यहां पर समझ लीजिए जन्यत्व तो और कार्यत्व जो उपाधियां हैं हेतु हैं है। इन हेतुओं है में आप जो भ्याक्तिय, ग्रीती, भ्याक्तिय, है व्यापति तो व्याप्ति अनिश्चित मत कहो भले एक स्थल पे भी घट में ग्रहण कर लिया घट में ग्रहण कर लिया जन्यत्व है वहां पर और प्रयत्न आधार जनित इसलिए उसके अंदर है घट कैसा है जन्य है अतएव वो प्रयत्न जन्य है जीव से जन्य है ये हम एक स्थल पर भी मैंने ग्रहण कर लिया इस व्यक्ति को कोई भंग नहीं कर सकता जब तक कोई उपाधि को प्रस्तुत नहीं करेगा तब तक इस संबंध को निरुपाय संबंध मानी जाएगी सदव्यापति मानी जाएगी का अनिश्चय, दोष आप नहीं कह सकते। इस न जो कुछ लोग कहते थे वो पराक्रतम खंडित हो गया क्योंकि अन्य हो गया अन्य प्रयुक्त अन्य शब्द का कह लेना उपाधि अन्य माने उपाधि उससे अप्रयुक्त अर्थात स्वभाव सिद्ध उपाधि नहीं बने स्वभाव सिद्ध जो संबंध है व्याप्ति का प्रत्याग करना ऐसे व्यक्तियों का प्रत्याग करने पर वस्तु स्वभाव का त्यागना रूप दोष आ जाएगा क्योंकि निरुपाध संबंध का नाम ही व्याप्ति है ये सर्वमत सिद्ध स्वीकृत व्याप्ति का लक्षण है अब चौथा अनुमान दे रहे हैं धृति को लेकर किंच विवाद पृथ्वी उदय प्रयत्नवता धृते धृते नहीं है यहाँ पाठ करते धृते बना उसको गुरुत्वी अति करी और जल है पृथ्वी और जल ये कैसा है प्रयत्नवता धृते प्रयत्नवान पुरुष के द्वारा धारित नहीं, समुद्र में कैसे रहेगा पृथ्वी गोला डूब जाएगा एक छोटा पत्थर डालो पानी में डूब जाता है इतना बड़ा पृथ्वी समुद्र पर कैसे टिका है डूबता क्यों नहीं है कोई तो कोई टिका के रखा है ना इसको और पृथ्वी तो जल पर टिकी है लेकिन जल भी ग्रिका है आकाश में पृथ्वी पर नहीं ये समुद्र कहां है आकाश मंडल में है आकाश में समुद्र है समुद्र में पृथ्वी बैठा हुआ है स्थिति है, वो पानी बिखरता नहीं है आकाश में ये पृथ्वी तो बोल बोल रहा और किस पृथ्वी कहाँ है समुद्र पर तो है और ये समुद्र कहां है आकाश मंडल में गोला घूम रहा है आकाश मंडल में सब घूम रहे हैं पृथ्वी घूम रही पृथ्वी से आप चल रहे आपको पता नहीं चलता ऐसा है समझने के लिए एक बर्तन बर्तन ले लो, बर्तन में डाल दो नींबू, नींबू है? है ना? पृथ्वी आधी ऊपर दिख रही है हरी और उस पर एक सुई रख दो कोई चीज नींबू के ऊपर रख दो अब उसको घुमाओ सु नींबू घूम रहा है? पानी तो टच हो, तो तो हो, तो हो, हो रहा तो किलोमीटर चले जाओ नीचे पानी पानी है समुद्र है ये सारा पुरस्कार समुद्रों के ऊपर एक गोला बैठा पृथ्वी आधी डूबी हुई है जल के अंदर आधा है नीचे जा चुका है और हवा कौन रहेगा पानी के अंदर पागल है।, <laughs> है वो अंदर ही ही भी रह सकता है। ये ऊपर ऊपर आप रहते, सब मैप वर्ल्ड जितना जल से बार बार इधर उधर दिख रहा है वो अब पिक्चर आप देखते हैं वर्ल्ड मैप बाकी सब पानी दिख रहा इसी है इसीलिए जल भी इसे गोल रूप में धारित है ये तो कह रहे कौन धारण कर रहा है उस जल को इस तरह से ये तो पूछ रहे हम ईश्वर ना होता तो समुद्र उठकर तो में बोले कोई बर्तन तो है नहीं नीचे उसके अंदर समुद्र डाल रखा हो फिर तो पूछे बर्तन है भी तो बर्तन कहा टिका हवा में तो कोई कोई धारण कर रहा है ना उसको इसे पृथ्वी और जल ये दोनों के दोनों किसने किसी के द्वारा धारित है धारण करने वाला ही ईश्वर है विवाद अध्यास की पृथ्वी जगह प्रयत्नवता वा प्रयत्नवान ईश्वर के द्वारा धारित है क्यों ये दोनों कैसी चीजें हैं गुरुत्व वाले होते हुए भी गिर नहीं रहे हैं यह सब ईश्वर की महिमा है केवल पृथ्वी का नशलता है सारा नवग्रह ब्रह्मांड घूम रहा है तुम एक तो ही बात में परेशान हो रहे हो अनंत ब्रह्मांड घूम रहा है अनंत ब्रह्मांड घूम रहा है भाई जैसे आप खड़े हो खून ऊपर कैसे दौड़ रहा नीचे क्यों नहीं जाता पाइप लाइन में ऊपर जा रहा है पानी खून जैसे मोटर चला रख के हो पाइप ऊपर जाता है पानी मोटर से यहाँ भी मोटर लगा हुआ है ना तो ऊपर नीचे दौड़ा रहा धारण किया हुआ है मोटर ठप होता है तो खून दौड़ना बंद हो जाता है तो कौन धारण कर रहा है ये सारा चीज तो का टिका रखा है ईश्वर है ना ये अब ये साधारण जल को देख लो ना वो फेंको ऊपर तो नीचे आ जाएगा तट पत्थर फेंको नीचे आ जाएगा तो गुरुत्व विशिष्ट होने से पतनशील है वो इन आप इस महान सप्त समुद्र को देख रहे हो ये भी गुरुत्व वाला है और पतनशील होते हुए भी आप पतन को प्राप्त हुआ इतना विशाल पृथ्वी जो डूबने के स्वभाव वाला है जल अंदर हमेशा डूब नहीं रहा है समुद्र में प्रलय का ना देंगे इसको ईश्वर की मर्जी है डुबा देंगे वरा अवतार में क्या किया भगवान था का पृथ्वी समुद्र के पता, अंदर के तल में था वहां से उठाकर लाए पर हेड़िया उठाने नहीं, ला, नहीं लाने दे रहा था वरा को तो पृथ्वी को उठाए यहाँ से लड़ाई हुई वरा का हरन्यास के साथ वरहा ने फिर हिलन को मार के पृथ्वी को खड़ा कर दिया ईश्वर ने तो धारण किया के साथ भी थे थे। क्यों नहीं? सदा है राक्षस कहा नहीं है, है? बनाया। खुद ही बनाया उसने किसने बनाया और कौन बनाया तो बनाया शिवरंग बनाया रजोगी बनाया केवल शत्रण थोड़ा बनाता है तो त्मक है सारा शरीरों को बनाया और जब एक ज्यादा गड़बड़ कर उसको जैसे माता पिता है पा, पांच छह बच्चे को पैदा कर देते हैं अब एक बच्चे का गया हैं, फट करें सब है, ये बदमाशी सबको पिटाई करेगा क्या जो बदमाशी उसको पिटाई करेगा पहले तो खुद ही किया वैसे ईश्वर ने खुद बजा किया उस रा देता है इत व्यवहार है सामान्य था